ओ, सहना वगवत सहनो गो नो सहय तेजस्वी नीत मिषा कल पतंजलि के परिचय में एक बात रह गई थी कि काफी प्रसिद्ध श्लोक आप सबने सुना है कि योगेन चित्तस्य पदेन नाच्या मलम शरीरस्य से वैद्य के नो पाकरम प्रवरम मुनी नाम पतंजलि तो श्लोक को देखने से ऐसा लगता है कि ये एक ही पतंजलि हैं क्योंकि वर्णन आ रहा है योगे चित्तस्य योग के द्वारा जिन्होंने चित्त के मल को दूर किया मलम शब्द दूसरी पंक्ति में आ रहा है योगे चित्तस्य पदेन वाच्याम मलम शरीरस्य इस मलम को वहां भी लगाएंगे योगे चित्तस्य मलम पदेन वाचाम मलम पद पद शब्द विज्ञान शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण इसके द्वारा उन्होंने वाणी के मल को दूर किया और मलम शरीरस्य च वैद्य न आयुर्वेद के द्वारा वैद्यक विद्या के द्वारा उन्होंने शरीर के मल को अपाकरोत दूर किया तम प्रबरम मुनिना उन श्रेष्ठ मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं लेकिन इस योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि और आयुर्वेद के आयुर्वेद का तो काफी बाद में मिलता है उनका ये विषय थोड़ा वहां भी आया हुआ है उसमें के उसमें वाक्य पद में लेकिन ये श्लोक जो कहते हैं वैसा नहीं है लेकिन वहां दिया हुआ है अब यहाँ इस श्लोक में ये तात्पर्य नहीं है कहने का ये ठीक है कि पतंजलि नामक जिनका भी नाम रहा हो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए लेकिन पतंजलि नाम की समानता है मात्र केवल अच्छा जी मुझे याद है महर्षि ने हाँ। इस बात को हमारे यहाँ एक ही विद्वान ऐसे पतंजलि उन्होंने हाँ। जो है तीन तीन विद्याओं को नहीं वो अगर हुआ भी है तो वो क्योंकि महर्षि महर्षिदान ने अगर कह भी दिया होगा उन्होंने सुन करके हो सकता है लेकिन इतिहासकारों ने जो खोज की है सारी तो उसके आधार पर उदयवीर शास्त्री जी ने भी लिखा हुआ है उसमें तो वो पतंजलि भिन्न है और उदयवीर शास्त्री जी ने काफी खोज की है दर्शनों के इतिहास के ऊपर उन्होंने सांख्य पर योग पर वेदांत पर इतिहास भी लिखे हुए है तो ये पतंजलि अपने अलग है जिन्होंने योग सूत्र का निर्माण किया है कल जो विषय हो गया था कि योग समाधि को बोलते हैं और समाधि के विषय में बताया गया था कि समाधि चित्त की पांच भूमियों में रहती है भूमियों के नाम आए थे क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध इन पांचों भूमियों में समाधि शब्द का व्यवहार होता है समाधि वहां रहती है समाधि का अर्थ बताया था मैंने समाधान अर्थात चित्त के द्वारा किसी भी विषय को ग्रहण कर लेना चित्त विषय ग्रहण कब करता है जब थोड़ी देर के लिए चाहे क्षण भर को ही सही जब रुकता है उस विषय पर टिकता है उदाहरण दिया था मैंने कि चलती रेल में हम दूसरी रेल के कहा जा रही है उसको देखना चाह रहे हैं तो कुछ देर के लिए भले ही क्षण भर को ही हो तब तक हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन इन सारी भूमियों में चित्त के द्वारा हम कुछ न कुछ करते ही हैं जो भी विषय ग्रहण कर रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं बात कर रहे हैं दूसरे को सुन रहे हैं खा रहे हैं चख रहे हैं शब्द सुन रहे हैं जितने भी कार्य कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं चित्त अपना कार्य कर ही रहा है विषय को पकड़ रहा है थोड़ा पकड़ा अधिक पकड़ा वो बात अलग रही कि कितनी देर एकाग्र हो पाया लेकिन एकाग्र तो माना जाएगा वहां थोड़ी देर के लिए जो चित्त पांचों भूमि पहली दो भूमि में तो जो है समाधि के स्पष्ट नहीं नहीं समाधि तो पांचों भूमियों में है कल यही विषय हुआ था और इनका वाक्य ही ये प्रारंभ में योग समाधि ही सच सार्वभम चित्त से धर्म सार्वभौम धर्म है ये चित्त का ये धर्म कहलाया गया है और सार्वभौम का अर्थ सभी भूमियों में होने वाला तो वो चाहे क्षिप्त तो हो हाँ मूड हो सब में रहेगा मूड वृत्ति उसे कहेंगे आगे अभी व्याख्या आएंगी इन वृत्तियों की और वो कल नहीं हो पाई थी कि इन वृत्तियों में कैसी कैसी विशेषता चित्त की रहती है वो आज के विषय में आएगा आज के पाठ में लेकिन सभी भूमियों में रहने वाला है ये लेकिन योग सभी भूमियों में नहीं होता योग समाधि है ठीक है योग को समाधि शब्द से कहा गया जैसे उदाहरण क्या दिया था कल कि उत्तराखंड भारत है उत्तराखंड भारत है कि नहीं है है। <सल -गारे> <so> लेकिन भारत में अन्य प्रदेश भी हैं, <clears throat> उत्तर प्रदेश भी है मध्य प्रदेश भी है क्या ये भी उत्तराखंड है <derivatives> <inaudible> लेकिन भारत तो ये भी है तो उत्तराखंड भारत है कहने का तात्पर्य नहीं है कि भारत का जितना प्रदेश है वो सारा उत्तराखंड है ऐसे ही योग समाधि है तो योग समाधि का अर्थ या कि समाधि जहां जहां है वहां योग है समाधि जहां जहां है वहां योग नहीं है योग केवल दो भूमियों में ही आएगा और वो भूमिया हैं एकाग्र और निरुद्ध।, निरुद्ध तो ये बात ध्यान में रखनी है और अगला सूत्र स्वयं ही योग की परिभाषा करने जा रहा है तो वो योग की परिभाषा जो हो रही है जो बातें वहां बताई जाएंगी योग के विषय में चित्त की वृत्ति का निरुद्ध करने की वो इन दो भूमियों में ही घटेगी मुख्य रूप से एकाग्र और निरुद्ध भूमि में लेकिन अच्छा समाधि तो जैसे अभी आप आप्यू तो का समाधान क्या हो गया तो चित तो चित तो गौन तो गौन अर्थ लेंगे इसका समाधान का वहां इतना नहीं है कि हम अधिक देर एकाग्र चित को कर रहे है और बहुत गंभीरता से पूरी बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण किसी वस्तु का उसने कर लिया साक्षात्कार कर लिया ऐसा नहीं वहाँ गौण अर्थ होगा और इसमें एकाग्र और निर्द्व में यह मुख्य अर्थ हाँ, रहेगा हाँ, उसका इस तरह से है अच्छा जो जो जो थोड़े देर के लिए विषय में आता है, हाँ। उस कारण वो, वो समाध्य भी समाधानी ही है वो भी समाधि है इसलिए समाधि को सभी भूमियों में होने वाला स्वीकार किया है स्वयं व्या स्वीकार कर रहे हैं ये तो हमें अभी उन्हीं को लेकर के चलना है और थोड़ा थोड़ा परिचय यह हुआ था फिर कि विक्षिप्त क्षिप्त में क्योंकि यह भी कहा था कि क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त इसमें क्षिप्त मूड में योग नहीं है लेकिन ऐसा इन्होंने कहा नहीं क्षिप्त और मूढ़ वृत्ति में योग शब्द का व्यवहार नहीं होगा ऐसा इन्होंने नहीं कहा आ, लेकिन इन्होंने जो कहा उस कथन से अर्थापत्ति से निकलेगा कि क्षिप्त और मूढ़ में योग नहीं है क्या कहा था इन्होंने कोई बताएंगे किस बात से ऐसा पता लगा हमें क्षिप्त वृत्ति में और मूढ़ वृत्ति में योग शब्द का व्यवहार नहीं होगा इसका पता कैसे लगा इन्होंने तो कहा नहीं है लेकिन जो कहा है इन्होंने उसके आधार पर कैसे पता करेंगे हम और क्या कहा है जिससे हमने ये पता किया था इन्होंने कहा था कि जो अगला वाक्य आ रहा है कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षिप्त भूमि में विद्यमान चित्त में अर्थात चित्त की विक्षेप अवस्था होने पर विक्षिप्ते चितसि विक्षेप उपसर्जनी भूत विक्षेप ने जिसको गौण बना दिया है उपसर्जन कहते हैं गौण सामान्य उसकी विशेषताएं छीन ली गई हैं बहुत सामान्य स्वरूप में ला दिया है चित्त को तो विक्षिप्त अवस्था ने जिसको गौण बना दिया है ऐसा यह विक्षिप्त अवस्था में विद्यमान चित्त में समाधिर न योग पक्षे वर्तते योग पक्ष में वो समाधि मतलब वो समाधि योग के क्षेत्र में नहीं आएगी अब समाधि अधिक स्थान पर है योग दो ही भूमियों में आएगा लेकिन विक्षिप्त चित्त में जो समाधि है चित्त की वो समाधि योग पक्ष में नहीं है अब क्या इससे हम ये पता नहीं कर लेंगे कि क्षिप्त और मूढ़ में भी योग नहीं है मैंने क्या उदाहरण दिया था कल कि 50 प्रतिशत अंकों में यदि कोई उत्तीर्ण हो रहा है और किसी के उनचास प्रतिशत आए तो अध्यापक ने कहा भाई तुम्हारे उनचास प्रतिशत आए हैं इसलिए तुम अनुत्तीर्ण हो लेकिन अन्य जो जिनके 25 प्रतिशत आए हैं 10 आए हैं 45 आए हैं उनके विषय में कुछ नहीं कहा तो वो छात्र अपने आप क्या समझ लेंगे सारे कि हम सब अनुत्तीर्ण है पचास से तो कमी रहे ना क्षिप्त तो मूढ़ विक्षिप्त इन तीन वृत्तियों में उच्च वृत्ति कौन सी है विक्षिप्त।, विक्षिप्त।, विक्षिप्त और वहां योग शब्द का व्यवहार होना नहीं है तो उससे निम्न दो वृत्तियों में कैसे हो जाएगा व्यवहार तो अर्थापत्ति से यह अर्थ निकलता है कि क्षिप्त और मूढ़ में भी योग का व्यवहार नहीं होगा अब एकाग्र चित्त की बात आई थी कि एकाग्र चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतिय एकाग्र चित्त मैं कल का पाठ थोड़ा दोहरा रहा हूं कुछ नई भी आए हुए हैं आज एकाग्र चित एकाग्र चित्त में एकाग्र अवस्था चित्त की होने पर एकाग्र भूमि में क्या होता है सदभूतम अर्थम प्रद्योतयति जो पदार्थ जैसा है उसके वैसे स्वरूप को प्रकाशित करती है कौन समाधि समाधि जो एकाग्र भूमि में लगेगी वो समाधि एकाग्र अवस्था में सद्भूत अर्थ को प्रकाशित करती है उसका ज्ञान कराती है उसके स्वरूप को खोलती है ये पहला कार्य और दूसरा क्लेशान क्षीणोतीचर क्लेशान और जो क्लेश हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जिनसे हम दुखी होते हैं जो हमें क्लिष्ट वृत्तियां जिनसे हमारी उत्पन्न होती है उनको ये क्षीण करती है और कर्म बंधनानि श्लथयति कर्म के द्वारा जो बंधन होता है बंधन कर्म के द्वारा होता है क्या कर्मों से बंधन होता है बंधन किससे होता है सांख्य में यह विषय आएगा बंधन किससे होता है अविद्या से विपर्य से अर्थात क्लेशों से अविद्या को हम क्लेश भी कह सकते हैं क्योंकि अविद्या सारे क्लेशों की जननी कहा गया है योगदर्शन में ही अविद्या क्षेत्र उत्तरे सुप्त तनु विनो दाराणाम तो सबका मूल तो विद्या ही है तो अविद्या अर्थात विपर्य मिथ्या ज्ञान उससे बंधन होता है लेकिन यहां तो कह रहे हैं कर्म बंधनानी तो यहां तात्पर्य यह है कि कर्म जो कर्म अविद्या से ग्रस्त होकर के किए जाएंगे जिन कर्मों को करते समय हमारे अंदर अविद्या है राग द्वेश है ये सारे जो दुर्गुण है भरे हुए हैं उस अवस्था में जो कर्म हम करेंगे वो कर्म बंधन का कारण बनेंगे और अविद्या से ग्रस्त नहीं है तो कर्म तो फिर भी होंगे वो निष्काम कर्म की श्रेणी में जाएंगे लेकिन वो बंधन के कारण नहीं बनेंगे लेकिन यहां जो बात आ रही है कि ये एकाग्र अवस्था में लगाई हुई समाधि ये हमारे कर्म के द्वारा प्राप्त बंधन को क्षीण करती है ढीला करती है उसको कर्म बंधनानी श्लि तो यह कैसे संभव हो पाएगा तो यह विषय विस्तार से तो आगे आने वाला है अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें संक्षेप में बता रहा हूं मैं कुछ बात मैंने कल भी रखी थी कि, कि कर्म हम जो करते हैं उसका मूल क्या होता है कर्माशय का क्लेश मूल कर्माशय अर्थात तो क्लेश से युक्त होकर के कर्माशय बनता है अब कर्माशय बन गया अब कर्माशय के फलीभूत होने का समय आया कर्म करते समय हमारे अंदर विद्या थी कर्माशय बना अब कर्माशय का फल भोगते समय उस समय क्या स्थिति होगी अर्थात ये कर्माशय फलीभूत जब होता है तो कैसे होता है तो उसमें अगला ही सूत्र है सति मूले बस इतना ही पढ़ना है सती मूले मूल होने पर विपाक होता है मूल होने पर कर्माशय का फल मिलता है ये मूल क्या है तो पिछले ही सूत्र में कहा गया था क्लेश मूल है कर्माशय क्लेश जिसका मूल है ऐसा कर्माशय अब क्या अर्थ निकलेगा इससे कर्माशय तब फल देता है जब हमारे अंदर उस समय भी अविद्या हो अब दो बार अविद्या आई है एक बार तो कर्म करते समय दूसरा फल भोगते समय अब मान लो किसी ने कर्म करते समय अविद्या को वो दूर नहीं कर पाया था कर्माशय उसका बन चुका लेकिन ईश्वर एक और अवसर देता है कि तुम्हारा जो कर्माशय बन गया है उस कर्माशय के फल से भी तुम बच सकते हो कैसे अपनी अविद्या को नष्ट कर लो अविद्या नष्ट हो जाएगी जैसे बीज हमने पैदा कर लिया धान का बीज बना लिया और उसका छिलका उतार दो अब उसमें से अंकुन निकलेगा ही बीज तो है अभी लेकिन छिलका ही नहीं है तो अविद्या रूपी छिलका हमारा जब नष्ट हो जाता है तो किया हुआ कर्म भी फल नहीं देता और यहां हम जो योग पक्ष में एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं में यहां यथार्थ ज्ञान क्योंकि पीछे कहा था सदभूतम अर्थम प्रद्योते वस्तु का यथार्थ ज्ञान कराती है ये तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान जब हो जाएगा तो व्यक्ति फिर अविद्या से ग्रस्त रह पाएगा अविद्या है मिथ्या ज्ञान उसका उल्टा क्या हुआ यथार्थ ज्ञान और ये एकाग्र अवस्था की समाधि यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कर रही है तो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कर रही है तो विद्या नष्ट हो रही है अविद्या नष्ट हो रही है तो कर्म फल दे पाएगा नहीं देगा ना इसलिए कहा गया कर्म बंधनानि श्लथी कर्म के बंधन को ये शिथिल करती रहती है और आगे निरोधम अभिमुखम करोती निरोध को सामने ला के खड़ा कर देती है निरोध अवस्था को सामने ला देती है अर्थात इससे अगला कदम हमारा निरोध अवस्था में जाने का होगा निरोध हमा, निरोध अवस्था हमसे अब दूर नहीं है ये एक सीढ़ी है और ये अगला पायदान निरोध अवस्था का अर्थात निरोध अवस्था में जाने के लिए निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए एकाग्र अवस्था पहले होना अनिवार्य है बिना उसके नहीं तो निरोधम अभिमुखम करो निरोध को सामने लाती है सज्ञातो योग इत्याख्या इसका एक अन्य पारिभाषिक नाम भी दिया जो शास्त्रीय नाम है ये कि एकाग्र अवस्था में जिस योग को हमने अभी जाना उस योग को कहते हैं संप्रज्ञात योग अब संप्रज्ञात योग शब्द जहां भी आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा एकाग्र अवस्था में विद्यमान चित्त में लगी हुई समाधि ठीक है ना अब संप्रज्ञात योग विशेषण क्यों देना पड़ा क्योंकि विशेषण जब लगाते हैं तो विशेषण तब लगता है जब उस एक शब्द का व्यवहार कहीं व्यभिचरित भी हो रहा हो अन्यत्र भी उसका प्रयोग हो रहा हो अब यहां योग क्योंकि एक बार और बोला जाएगा निरुद्ध अवस्था में भी और वहां का योग और यहां का योग एकाग्र अवस्था का योग इन दोनों में अंतर है इसलिए इसका नाम रखा गया है सम प्रज्ञात योग क्योंकि यहां हम कुछ जान रहे होते हैं एकाग्र चित्त की एकाग्र वृत्ति हो रही है चित्त की वृत्तियां सारी नहीं रुकी हैं एक विषय फिर भी हमारा प्रत्यक्ष करने के लिए आलंबन के रूप में विद्यमान है एक विषय का आलंबन हमने किया हुआ है तो चित्त पूरा पूरा नहीं रुका और पूरा पूरा नहीं रुका जिस विषय का आलंबन किया उस विषय की प्रत्यक्ष उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ ज्ञान हम कर रहे हैं तो इसलिए जिस विषय को हम जान रहे हैं अर्थात इस अवस्था में इस समाधि में संप्रज्ञात अच्छी प्रकार से प्रकर्ष रूप से कुछ जाना जाता है इसलिए इस योग का नाम हो गया सम योग और जहां चित्त बिल्कुल रुक जाएगा एक भी वृत्ति नहीं रहेगी किसी भी प्रकार से चित्त अपना कार्य वहां ज्ञानात्मक रूप में व्यापार के रूप में नहीं कर रहा होगा तो इसका अर्थ है हम बाह्य विषय कोई भी नहीं जान रहे होंगे किसी भी प्रकार का कोई न स्मृति है न अन्य कोई विषय कोई आलंबन नहीं है तो उस योग का नाम हो जाएगा असंप्रज्ञात योग और वो निरुद्ध अवस्था का है उसी का आगे कहा पहले इसी को संप्रज्ञात योग के भेद बताएं कि संप्रज्ञात योग जिसको कहा गया है जहां हम कुछ जानते हैं बहुत ही यथार्थ ज्ञान के रूप में कोई विषय हमारे सामने आता है तो उसके चार भाग किए गए हैं क्योंकि हमारे सामने जो कुछ जानने के लिए है सारा संसार फैला हुआ है इसमें हम पंच स्थूल भूतों को अलग कर देते हैं वो कौन कौन से हैं पृथ्वी जल वायु आकाश और पंच सूक्ष्म भूत वो कौन से हैं जिनका दूसरा नाम तन्मात्र भी है ठीक है ना शब्द स्पर्श रूप रस शब्द तन्मात्र रूप तन्मात्र ऐसे करके भी इसको बोलते हैं इन्हीं का नाम सूक्ष्म भूत भी है और इससे पीछे को चले अब क्या आएगा इससे पीछे हम उल्टा लौट रहे हैं जिससे जो बना है जैसे हम पहले घड़े पे थे घड़े से पीछे हटे तो कहा हटे पिंड पर पिंड से पीछे हटे तो कहां पहुंचे मिट्टी का चूरा यानी कार्य से कारण की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ स्थूलता किसमें है पृथ्वी जलगनी वायु आकाश अब इनका जिनसे निर्माण हुआ वो तनमात्र वो इनसे सूक्ष्म हो गए अब तन का निर्माण किससे हुआ अहंकार से और अहंकार से तन्मात्र के साथ साथ इंद्रियां भी बनी है ग्यारह इंद्रियां, दस बहार की और एक मन भी साथ में उसमें और उससे पीछे हटेंगे तो महत तत्व महत् से अहंकार का निर्माण और उससे पीछे हटेंगे तो प्रकृति मूल अवस्था है साम्य अवस्था अब इनको यहां तीन भागों में बांट दो पहले हम पंच स्थूल भूतों को लेते हैं इन पंचस्थूल भूतों के परमाणुओं का पंच स्थूल भूत का अर्थ किसी हम गाय को भैंस को देख रहे हैं उसको ढंग से जान रहे हैं अर्थात हमारी एकाग्र अवस्था में समाधि लग चुकी है ऐसा नहीं इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं अर्थात जिनसे इनका निर्माण हुआ है इनका मूल परमाणु पृथ्वी जलग्निवायु आकाश का परमाणु वहां तन्मात्र नहीं तन्मात्र से तो पहले परमाणु का इनके परमाणु का निर्माण होगा उनको जोड़ करके फिर अन्य पदार्थ बनाता है परमात्मा तो इसलिए पंच स्थूल भूतों के परमाणुओं का जहां हम साक्षात्कार करते हैं उसे कहते हैं वितरकानुगत समाधि संप्रज्ञात योग उसका नाम है वितरक अनुगत इनका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे भी मैं सामान्य परिचय दे रहा हूं वितरक अनुगत ये किसका नाम हुआ संप्रज्ञात योग का और एक बात ध्यान रखना कि समाधि में हम चिंतन नहीं करते हैं कोई चिंतन जानते हैं किसे कहते हैं धातु क्या है चिंतन शब्द किससे बनेगा चित स्मृत्याम वो चिति संज्ञाने अलग है वो दीघ ही है वहां उससे बनता है चित्त आपने क्या बोला चिंतन तो चिंतन बनता है चिति स्मृत्याम स्मृति अर्थ में है ये तो चिंतन का अर्थ क्या हो गया स्मरण जो हमने पहले ज्ञान रखा है हैं? क्योंकि स्मृति की परिभाषा आएगी उसका लक्षण आएगा अनुभूत विषया सूत्र पूरा करें अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति अनुभूत विषय का दोबारा उसको उठाना उभारना उसको याद करना स्मरण करना इसे कहते हैं स्मृति और वही चिंतन है तो चिंतन में हमारी स्मृति वृत्ति कार्य कर रही है स्मृति भी चित्त की एक वृत्ति है क्या है स्मृति चित्त की वृत्ति ही है ये चित्त की पांच वृत्तियां आएंगी कौन कौन सी आएंगी प्रमाण प्रमा विपर्य हाँ बहुत ढंग से समझ लेना एक एक विषय को नहीं तो उलझन रहेगी आगे अभी प्रारंभ में ये समझ में यहां सारी बातें हैं, तो आगे का विषय बहुत क्लिष्ट हो जाएगा फिर तो चित्त की पांच वृत्तियां हैं पांच वृत्तियों में स्मृति वृत्ति भी है तो स्मृति वृत्ति का हम जब प्रयोग करते हैं तो चिंतन कर रहे होते हैं और ये चिंतन कहां तक चलता है जैसे योग के आठ अंग बताए गए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यहां पर चिंतन कहां तक रहेगा ध्यान तक कौन सा अंग है ये सातवा अंग ध्यान तक तो चिंतन रहेगा ध्यान तक स्मृति वृत्ति कार्य करेगी और धारणा में भी चलता है कुछ मात्रा में धारणा के क्योंकि धारणा का अर्थ है चित्त को किसी एक स्थान पर टिकाना लेकिन टिका तभी पाएंगे हम जब कुछ सोचेंगे भी तो इस तरह से ध्यान और धारणा यहां तो रहेगा चिंतन लेकिन समाधि में चिंतन नहीं होगा भले ही एकाग्र अवस्था वाली समाधि है संप्रज्ञा समाधि है लेकिन वहां भी चिंतन नहीं चलता तो क्या होता है फिर वहां होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एक प्रमाण है है या नहीं है? प्रत्यक्ष क्या है ये प्रमाण और प्रमाण और स्मृति ये दोनों वृत्तियां अलग अलग हैं कि एक हैं प्रमाण वृत्ति अलग है स्मृति अलग है तो समाधि में प्रत्यक्ष वृत्ति का प्रयोग हो रहा है स्मृति का नहीं हो रहा है इसलिए समाधि में चिंतन नहीं होता है प्रत्यक्ष होता है अब प्रत्यक्ष के लिए आप कहेंगे फिर तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए लेकिन प्रत्यक्ष की मात्र इतनी ही परिभाषा नहीं है कि इंद्रिय अर्थ का संनिकर्ष हो जाए प्रत्यक्ष हो जाए प्रत्यक्ष की परिभाषा विशेष रूप से आएगी सांख्य में यद संबद्धम सब तदाकारो ले विज्ञानम तद प्रत्यक्षम बस दो का सन्निकर्ष हो किसी का भी हो तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष चल रहा है वहां प्रत्यक्ष हो रहा है तो यह है समाधि तो मैंने कहा था कि संप्रज्ञात योग का पहला भेद हुआ वितरकानुगत और यहां हम स्थल पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं उनका प्रत्यक्ष करते हैं दूसरा आया फिर विचारानुगत अब विचारानुगत की इसकी व्याख्या करने के लिए भिन्न भिन्न टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से कहा है लेकिन हम एक सबका निष्कर्ष निचोड़ निकाल के निर्णय करते हैं कि पंच तन्मात्राओं से लेकर और पीछे महत् तत्व तक कहां तक यानी प्रकृति को छोड़ दिया अभी और इधर पंचभूत तो निकल ही गए वो तो वितरकानुगत समाधि के विषय बनेंगे तो पंच सूक्ष्म भूत या तन्मात्रा वहां से लेकर के और महतत्व तक इनका जब जीव साक्षात्कार करता है अर्थात महतत्व अहंकार इंद्रिया और तनमात्राएं इनके साक्षात्कार की अवस्था जो होती है उसे कहेंगे हम विचारानुगत इनके सबके सूत्र आएंगे आगे एक एक समाधि के अलग अलग और आनंदानुगत आनंदानुगत में अब इन पदार्थों में प्रत्यक्ष करने के लिए क्या शेष रह गया है इन पदार्थों में प्रत्यक्ष करने के लिए अब रह गया प्रकृति रह गई ना तो प्रकृति का जब साक्षात्कार जीवात्मा करता है तो प्रकृति का साक्षात्कार जब करता है उसको ज्ञान होता है और सात्विक अवस्था में लगती ही है ये समाधियां आगे इन वृत्तियों की परिभाषाएं आएंगी कि एकाग्र वृत्ति में क्या अवस्था रहती है चित्त की रज की मात्रा अधिक है या तम की मात्रा अधिक है या सत्व की मात्रा अधिक है तो सत्व की मात्रा वहां अधिक बताई जाएगी आगे अभी आने वाला है तो सत्व की मात्रा अधिक होती है और सत्व का जो धर्म है वो आनंद भी है सात्विक आनंद बोलते हैं इसके लिए जब प्रकृति का साक्षात्कार करता है जीवात्मा तो एक सात्विक आनंद की उसको उपलब्धि होती है उस सात्विक आनंद को प्राप्त करने के कारण से आनंदानुगत समाधि इसको बोलेंगे इसमें सब अनुगत अनुगत शब्द आ रहा है गत कहते हैं गम धातु से बनेगा ये अर्थात प्राप्ति अनुगत आनंद की प्राप्ति आनंद का जहां ज्ञान हो रहा है आनंद का भोग कर रहा है जीव आनंदानुगत लेकिन है वो सात्विक आनंद ही वो ईश्वर का आनंद नहीं है वो आनंद ऐसा है वो भी हट जाएगा जहां वृत्ति हटी आनंद हट जाएगा और बहुत अंतर है ईश्वर के आनंद में और प्रकृति के सात्विक आनंद में भी ये तीन भेद हो गए वितरक विचारानुगत अस्मितानुगत नहीं ए, वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और चौथी अवस्था है अस्मितानुगत इसमें शब्द ही स्वयं बता रहा है अस्मिता अस्मी किसे कहते हैं अस्मी का अर्थ अस्मी का अर्थ मैं हूँ, अर्थात मैं की अनुभूति मैं का अस्मिता उसी में लगा दिया है भाववाचक बनाने के लिए जहां मैं की अनुभूति मैं का प्रत्यक्ष मैं का ज्ञान मैं का, का साक्षात्कार अर्थात स्वयं जीव अपना साक्षात्कार करता है अस्मितागत समाधि ये संप्रज्ञात समाधि की अंतिम भूमिका है ये अंतिम स्थिति है ये और यहां आकर के अंतिम स्थिति में जीवात्मा स्वयं को जानता है स्वयं का साक्षात्कार करता है क्योंकि इसके बाद तो फिर आगे असंप्रज्ञात योग आने वाला है तो संप्रज्ञात योग में ही जीवात्मा अपना साक्षात्कार कर चुका होता है उसका नाम है अस्मितानुगत संप्रज्ञात योग और स्वयं भाष्यकार ने कहा कि इति निवेदिष्याम इन चारों के विषय में हम उपरिष्ठात का अर्थ आगे ऊपर ऊपर का अर्थ यहां पर आगे ऊपर का अर्थ ऊपर की लान में नहीं कहा है क्योंकि आगे कालवाचक भविष्यकाल आ रहा है लिटलकार निवेदय आगे इनका निवेदन करेंगे इनके विषय में बताएंगे विस्तार से यहाँ तो संक्षेप में ही नाम मात्र लिया था इन्होंने लेकिन मैंने थोड़ा परिचय करा दिया है जाननी होगी तो है प्रकृति और जीव स्वयं दो का साक्षात्कार तो यही हो गया संप्रचार में भविष्य जो रह गया परमात्मा जो रह गया वही तो मुख्य है वही मुख्य है वही चाहिए हमें और वही क्यों चाहिए उसमें हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है अगर कोई कहे कि भाई देखो तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर लो उसका ज्ञान कर लो तो वो कहेगा कि उससे मुझे लाभ क्या होगा कि लाभ कुछ नहीं तुम्हें तो परमात्मा का पता लग जाएगा बस कि हाँ है ये तो कोई आकर्षण नहीं और ईश्वर भी यदि अपना साक्षात्कार होने के बाद जीवात्मा के लिए अपना आनंद न दे अपने आनंद का अनुभव न कराए तो जीवात्मा को क्या लेना देना ऐसे ईश्वर से भले ही उसमें आनंद ठूस ठूस के भरा हुआ है लेकिन हमारे किस काम का वो हमें तो कुछ भी नहीं मिला भाई आपके पास आए हम बड़ी आशा से और आपके पास कुछ लेना भी है हमें भंडार है पूरा लेकिन आप देते कोड़ी भी नहीं <laughs> तो आपके धन से हमें क्या लेना देना फिर हम क्यों आपके प्रति प्रीति जगाएंगे अपनी तो ईश्वर से प्रीति करो प्रीति करो क्यों प्रीति करें कुछ लाभ हो तभी तो ना क्योंकि जीवात्मा स्वभाव से ही स्वार्थी है ये स्वार्थी का अर्थ यहां को नहीं जो लोग में हम अर्थ ले लेते हैं स्वार्थी शब्द बहुत ही अच्छे अर्थ में आता है ये स्व अर्थ स्व ही प्रयोजन है जिसका अर्थात अपना हित चाहने वाला और जो अपना हित चाहता है या अपना हित कर लेता है दूसरों का हित वही कर सकता है नहीं तो कर ही नहीं सकता कोई दूसरे का हित स्वयं दीपक जब प्रकाशमान नहीं होगा तो अन्य दीपकों को नहीं जला सकता तो सर्व वृत्ति निरोधेतु असम प्रज्ञात समाधि जब सारी वृत्तियां रुक जाएंगी चित्त अपने स्वरूप में ही रहेगा इसमें उदाहरण दिया करते हैं उसका स्फटिक मणि का कि स्फटिक मणि एक ऐसा पत्थर कि जिसके जैसे उसका अपना स्वरूप तो शुभ्र है, है स्वच्छ है बिल्कुल कोई रंग नहीं उसके अंदर सफेद जैसा दिखता है लेकिन जो भी उसके पास में हम रंग वाली वस्तु कोई पुष्प हमने रखा तो वो पुष्प के रंग से पूरा भर जाता है लेकिन पूरा भर जाने के बाद भी क्या उसका अपना स्वरूप नष्ट हो चुका है नहीं।, नहीं हुआ अगर उसका अपना स्वरूप देखना है तो पुष्प को हटा दो फिर अपने स्वरूप में आ जाएगा तो यही अवस्था यहां जीवात्मा की भी है हम बाह्य विषयों से संप्रक्त रहते हुए उनसे जुड़े रहते हुए और उनके राग से उपरक्त होते हुए अपने स्वरूप को भूले रहते हैं और जहां वो उपरंजन करने वाले सारे तत्व हमने हटाए चित्त को बाह्य विषयों से रोका तो उस अवस्था में ये चित्त अपने स्वरूप में स्थित होकर के और स्वयं जीवात्मा को अपना जीवात्मा के लिए अपने में ला करके उसका दर्शन कराता है कि देख तू ऐसा है जैसे दर्पण बहुत स्वच्छ हो चुका है और गंदा है दर्पण तो हमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा साफ नहीं दिखाई देगा गंदा है दर्पण और हमें क्या लगेगा हमारा मुखी ही गंदा हो गया है कभी कभी देखा है वो दर्पण में बिंदी महिलाएं लगा देती हैं और देखती है हमारे माथे पर कैसे लग रही है अभी ऐसे करके ना उसको ला करके के तो क्या लगता है कि हाँ, हमारे माथे पर ही लगी हुई है वो लगता है कि नहीं तो दर्पण में यदि मैल आ रहा है तो हमें क्या लगेगा हमारा चेहरा ही गंदा हो गया और दर्पण को हम साफ कर दे तो दर्पण साफ होकर के हम नहीं साफ हम जैसे थे वैसे ही हैं लेकिन अब हमारा जो चेहरा है वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा तो चित्त भी दर्पण के ही समान है जब चित्त में बाह्य विषय आते रहते हैं बाह्य विषयों का ज्ञान लगातार चल रहा है वृत्तियां चल रही हैं, उस अवस्था में चित्त में सामर्थ्य है जीव को दिखाने की लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी बाह्य विषयों का उपलेप उस जीवात्मा को नहीं दिखाने देता और सर्ववृत्ति निरोधे जहां वृत्तियों को रोकते हैं हम तो उस अवस्था में वही चित्त अस्मितान समाधि में जाकर वहां सारी वृत्तियां तो नहीं रुकी जीव स्वयं को देख रहा है आ, दर्शन कर रहा है लेकिन बाह्य विषय के न आने से वो चिता अपने स्वरूप में आ जाएगा और वहाँ जीव को स्वयं के दर्शन कराएगा वजह प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है और बहुत पहले भी हुआ था इसको बड़ा विवादास्पद विषय रहा है की एक बार स्वामी सत ने कहा था कि मैं समाधि चौबीस घंटा में समाधि में रहता हूँ तो मुझे वो सब याद हो माननी में कटाख किया था देखो ये ऐसा सन्यासी है जो समाधि में खाता है करता करता है सब करता है है सब घूमता चौबीस घंटा वाली जो क्या स्थिति ये हम रह सकते है देखो संप्रज्ञात समाधि लगातार नहीं लगती और असमप्रज्ञात भी लगातार नहीं लगती बाह्य व्यवहार होंगे लेकिन एक सामान्य मनुष्य जो समाधि का कुछ भी नहीं जानता एक प्रतिशत भी और एक असंप्रज्ञात या संप्रज्ञात को प्राप्त हुआ योगी इन दोनों के लौकिक व्यवहार में अंतर आ जाएगा लौकिक व्यवहार करते हुए भी वो अपने ज्ञान से नीचे नहीं गिरेगा उसने अपने ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा उठा लिया है कि उसके व्यवहार ही भिन्न प्रकार के होंगे वो राग द्वेश विद्या से ग्रस्त नहीं होगा क्रोध नहीं करेगा किसी के किसी का अहित नहीं चाहेगा लेकिन खाएगा वो भी सोएगा वो भी पानी पिएगा स्नान करेगा वस्त्र धोएगा चलेगा भी सबको तो देखेगा भी जो भी रास्ते में आएंगे ये सारे ध्यान उसको होते रहेंगे लेकिन उसके व्यवहार में अंतर रहेगा अंतर अविद्या नहीं रहेगी उसके व्यवहार समाधि तो नहीं कर सकते ना कि नहीं समाधि में सदा नहीं रह सकता कोई भी समाधि का काल अलग होगा लेकिन ज्ञान हमारा जो है वो बदल चुका है प्रकृष्ट हो चुका है और हमारे जो उस अवस्था में व्यत्थान अवस्था में जो कर्म होंगे वो कर्म निष्काम कर्म, कर्म कह लेंगे आ, क्योंकि ये बात देता है जो अभी हाँ तो, तो वहाँ दोनों बातें लिखी है हाँ, उन्होंने लिखी है की वो सामान्य लोगों के व्यवहार से उसका व्यवहार अलग हो तो उन्होंने स्वीकार किया की वृत्ति सारूप्यता वृत्ति का सारूप्य समाधिस्थ का भी होता है ये स्वीकार किया उन्होंने तो इस तरह से सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि ही ये पहला सूत्र हुआ पूरा आगे अगले सूत्र की भूमिका अवतरणिका एक छोटा सा वाक्य दिया महर्षि व्यास ने कि तस्य तस्त कस्य पीछे का प्रकरण पकड़ो क्या था अभी समाधि अंतिम वाक्य क्या था सर्ववृत्ति निरोध हेतु असं प्रज्ञात समाधि और सारा प्रकरण क्या चल रहा है चित्त का ही चल रहा है समाधि का चल रहा है योग का चल रहा है तो तस् लक्षणाभिधित सया ये जो असंप्रज्ञात या संप्रज्ञात योग दो पक्षों की बात जो पीछे हुई थी इस योग की इस योग का लक्षण बताने की इच्छा से लक्षण अभिधित सया अभिधित शब्द है ये अभिधित सा तो बताएंगे कैसे है ये क्या है ये अभिधित धित्सा देखो धा धातु धारण करने अर्थ में आती है ठीक है लेकिन धा धातु से पहले हम जब अभि उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कहना अब धारण करना नहीं कहना अभिधा वृत्ति सुनी होगी क्या होता है अभिधा वृत्ति में कुछ कहते ही तो हैं अर्थात शब्द से जो अर्थ निकल रहा है उसको लेते हैं और अभिधेय सुना होगा कहने योग्य जिसके विषय में बताया जा रहा है उद्देश्य और विधेय बोलते हैं ना विधेय अभिधेय तो धा धातु से पहले अभि उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ होता है कहना तो अभिधि ये से बनेगा धा धातु से अब यहां सन प्रत्यय और जोड़ दिया है तो अर्थ हो तो जाएगा कहने की इच्छा जैसे जिज्ञासा पिपासा ऐसे ही अभिधित कहने की इच्छा और तृतीया कहने की इच्छा से क्या कहने की इच्छा से लक्षण कहने की इच्छा से किसका योग का तो योग का लक्षण कहने की इच्छा से इदम सूत्र प्रवृत्ते सूत्र आगे प्रवृत्त हो रहा है या इस सूत्र को पतंजलि ने प्रवृत्त किया बनाया रचना की उसकी अब सूत्र आ गया रहा है और ये सबसे अधिक प्रसिद्ध सूत्र है सभी को याद होगा ये तो योगित कहीं पूछो योग किसे कहते हैं तुरंत उत्तर दे देगा कोई सूत्र के द्वारा चाहे पता कुछ भी न हो योग किसे कहते हैं इसे कहते हैं योग बस कि चित्त की वृत्ति का निरोध ये योग है अब इसकी सूत्र की रचना देखो कैसी है कि पहले आया अंत में शब्द निरोध ये दो शब्द हैं इसमें योग और चित्त वृत्ति निरोध, निरोध, निरोध, निरोध, है। निरोध है। तो निरोध शब्द का अर्थ क्या है ये एक अवस्था का नाम है वैसे ही भावाचक शब्द है यानी कि रोकना और निरोध निश्चित रूप से रोकना है? पूरा पूरा। तो निध लेकिन एक तो होता है रोकने की क्रिया जैसे हम कहें कि ये व्यक्ति समाधि लगा रहा है समाधि का लगाने का प्रयास कर रहा है आसन बिछा रहा है स्थान साफ कर रहा है अपने को तैयार कर रहा है बैठ भी गया है अब थोड़ा इंद्रियों को रोकने का प्रयास कर रहा है वृत्तियों को रोकने का प्रयास कर रहा है ये सब क्या हो रही है क्रियाएं और क्रियाएं क्यों हो रही हैं, और इसका प्रयोग करते हैं कि समाधि लगा रहा है यानी समाधि को लगाने का प्रयास प्रयत्न प्रयास कर रहा है अभी समाधि लगा नहीं रहा है तो क्रिया का नाम अनुरोध नहीं है यहां है उस अवस्था का नाम जहां चित्त की वृत्ति रुक चुकी है उस अवस्था को ये पतंजलि कहने जा रहे हैं कि सर्व सर्ववृत्ति निरोध तो निरोध का अर्थ हो गया चित्त की वृत्तियों की रुकी हुई अवस्था लेकिन निरोध का इतने का पूरा तो अर्थ नहीं हुआ ये। तो बस। इसलिए विशेषण लगाया वृत्ति वृत्ति निरोध वृत्तियों का रोकना वृत्तियों की रुकी हुई अवस्था क्योंकि निरोध अगर केवल रोकना बोल देंगे तो रोकना तो बहुत कुछ होता है मालम ने किसी बाड़ी में पशुओं को रोक दिया खड़ा करके अगर केवल इतना सूत्र बना दें कि योगो निरोध निरोध को योग कहते हैं अर्थात रोकने को योग कहते हैं तो किसी को भी रोक लो कहीं पर भी योग हो गया इसलिए वृत्ति शब्द लगाया ये विशेषण ऋषि ऐसे नहीं लगाते जब कोई शब्द जिस अर्थ को हमें कहना है उस अर्थ को छोड़कर के अन्य अर्थों को भी कहने लगता है तो क्या करना पड़ता है विशेषण लगाना होता है वहां से उसको हटाना पड़ता है विशेषण की परिभाषा क्या है व्यावर्तकम विशेषणम भवति जो दूसरे से हटाता है दूसरे से भिन्न करता है किसी पदार्थ के लिए अन्य पदार्थों से अलग कर देता है उसे कहते हैं विशेषण विशेषण भेदात्मक होता है तो भेद करना चाहिए क्या भेद तो हानिकारक हो जाता है हम कहते हैं ना एकता रहनी चाहिए भेद ना हो लेकिन यहां भेद आवश्यक है हम शब्दों को समझ ही नहीं पाएंगे नहीं तो, तो वृत्ति शब्द लगाया अर्थात वृत्तियों का निरुद्ध लेकिन फिर चित्त शब्द क्यों कहना पड़ा इसका अर्थ है वृत्ति निरोध भी कुछ और अर्थ को भी कह रहा है अर्थात वृत्तियां किसी और की भी हैं। तो वृत्तियां इंद्रियों की भी होती हैं जब इंद्रियार्थ संकर्ष होता है इंद्रियों से हम विषय पकड़ते हैं ग्रहण करते हैं तो इंद्रिया व्यापार कर रही है कि नहीं और व्यापार को ही कहते हैं वृत्ति तो इंद्रियों का व्यापार चल रहा है तो इंद्रियों की वृत्तियों को रोकना योग नहीं है इंद्रियों की वृत्तियों को रोकने को क्या बोलते हैं प्रत्याहार बोलते हैं कि नहीं स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रिया न प्रत्याहार हा। उसको प्रत्याहार कहते हैं लेकिन यहां पर इंद्रियों की वृत्तियों को रोकना यह योग नहीं है इसलिए वृत्ति शब्द से पहले चित्त लगाया अब शब्द पूरा बना जो कहना चाह रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों को रोकना रुकने की अवस्था रोकना का तात्पर्य यहां पर रुकी हुई अवस्था उस अवस्था का नाम योग है तो योग वास्तव में है क्या? वृत्ति है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार चित्त के चित्त के दो प्रकार के व्यापार होते हैं यह भी लिख लेना लिखना चाहो तो आप लोग चित्त के व्यापार दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है ज्ञानात्मक व्यापार और दूसरा होता है शरीर को धारण करने का व्यापार ये शरीर को धारण करना जैसे मान लो कोई असंप्रज्ञात समाधि में बैठा हुआ है आप चित्त की वृत्तियां तो रुक गई हैं सारी तो क्या होगा फिर वो गिर पड़ेगा नीचे को क्योंकि शरीर को धारण करने का भी कार्य चित्त के द्वारा ही हो रहा है इसका अर्थ है कि ज्ञानात्मक व्यापार रुका है धारणात्मक व्यापार नहीं रुका है वो चलता है वो चलता रहेगा तो इसलिए ज्ञानात्मक व्यापार इसको कहेंगे हम चित्त की वृत्ति जो हम यहां कहना चाह रहे हैं जिसको रोकने की बात आ रही है वो ज्ञानात्मक व्यापार है यानी बाहर से अब ज्ञानात्मक व्यापार भी कैसा होगा एक तो ज्ञान बाहर के विषयों का आना ठीक है ना तो वो तो हमने इंद्रियों को रोक करके कर लिया प्रत्याहार की सहायता से अब जो हमने विषय इकट्ठा कर लिया है अंदर अब तक भंडार जमा कर लिया है वहां से भी वृत्तियां उठती हैं हमारी जिसको स्मृति वृत्ति कहेंगे हम क्योंकि यहां पांचों वृत्तियों को रोकने की बात आ रही है स्मृति भी प्रमाण भी सभी वृत्तियां रुकेंगी तो उस वृत्ति को भी रोकेंगे अंदर से जो भंडारिक में से निकल रहा है अब वहां से विषय उठ रहे हैं कभी किसी की याद कभी किसी की याद आ रही है उनको भी रोकना है यह भी ज्ञानात्मक व्यापार ही हुआ क्योंकि उन स्मृतियों को उठा करके हम पीछे की बातों को फिर जान लेते हैं फिर ताजा कर लेते हैं हमारी स्मृतियां फिर ताजा हो जाती हैं वही विषय फिर सामने आने लगते हैं तो इस प्रकार से उसको भी रोकना और एक आर्य अंदर और फिर जीवात्मा का स्वयं साक्षात्कार जहां होता है पीछे बताया था तो वो भी तो वृत्ति ही है लेकिन यहां असम प्रज्ञात में वो भी नहीं रहेगी लेकिन यहां जो योग शब्द आ रहा है ये एकाग्र अवस्था वाली समाधि के लिए भी है और निरुद्ध अवस्था वाली समाधि के लिए भी है अर्थात संप्रज्ञात योग के लिए भी है योग शब्द ये और असंप्रज्ञात योग के लिए भी है कैसे यह अर्थ कैसे निकलेगा तो स्वयं व्यास ने ही उत्तर दे दिया क्या उत्तर दिया सर्व सर्वशब्द अग्रहणाथ सूत्र कैसा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध सूत्र कैसा नहीं है योग सर्वचित वृत्ति निरोध ऐसा नहीं है ना तो सूत्र में सर्व शब्द ग्रहण नहीं किया सर्व शब्द अग्रहणा सर्व शब्द का ग्रहण न करने से संप्रज्ञातो भी योग इति आख्याये संप्रज्ञात को भी योग से कहा जा रहा है ठीक है ना अब असंप्रज्ञा तो है ही वहां संदेह की बात ही नहीं थी शंका उठी थी संप्रज्ञात योग को हम कैसे लेंगे क्योंकि चित्त की वृत्तियां तो रुक गई लेकिन संप्रज्ञात योग में तो एकाग्र वृत्ति रहती है वहां एक वृत्ति कार्य कर रही है एक विषय हमारा आलंबन बना हुआ है तो उसको हम योग में कैसे लेंगे तो सर्व शब्द ग्रहण न करने से तो सर्व शब्द अग्रहणात् सम्रज्ञात उपयोग तो अब चित्त शब्द का प्रयोग यहां योगशास्त्र में बहुत बार आएगा और हम वैसे अंतकरण चार बोलते हैं कौन कौन से मन बुद्धि चित्त और अहंकार और यहां यदि हम ये कहें कि चित्त केवल इन चार अंतकरण में से एक है तो यह शास्त्र अपनी बात को पूरा नहीं कह पाएगा हम न्याय में पहुंचते हैं वहां मन शब्द का प्रयोग किया गया है सांख्य में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है मन का भी किया है यहां भी जगह जगह पर चित्त के स्थान पर मन बुद्धि का प्रयोग आएगा लेकिन यहां चित्त शब्द से तात्पर्य है मुख्य रूप से मन जिसको हम मन कह रहे हैं क्योंकि यहां सारी बात सारी चर्चा मुख्य रूप से संस्कारों के ऊपर होगी योग दर्शन में संस्कारों पर सबसे अधिक विचार चलेगा क्योंकि ये संस्कार ही वृत्तियां उठा करके इनसे कर्म होते हैं और कर्म से फिर बंधन होता है इसलिए सारी चोट यहां पर संस्कारों पर ही की जाएगी कि संस्कारों को कैसे नष्ट किया जाए ये इसका मुख्य विषय है शास्त्र का और संस्कारों को सांख्य में क्या कहा गया है वहां मन के लिए कहा गया है कि तथा अशेष संस्कारा संस्काराधार ये सूत्र सांख्य का आएगा कि जो सारे संस्कारों को धारण किए हुए हैं सारे संस्कार जिसमें अंकित हैं उसे मन कहा है और यहां हम उन्हीं संस्कारों को रोकने की नष्ट करने की बात कर रहे हैं चित्त का नाम लेते हुए तो इसका अर्थ है चित्त मन वही है तो वही। तो तो आज है। आहंकार में तो जीव अपने स्वत्व की अनुभूति करता है जो करण अहंकार उसकी बात कर रहा हूँ वो अहंकार नहीं जो लोग में हम बोल देते हैं बहुत अहंकार आदमी है ये वो गर्व अर्थ में घमंड अर्थ में आता है ये अंतकरण वाला अहंकार वो अहंकार नहीं है क्योंकि अहंकार शब्द क्या कह रहा है अहम कार अहम मने, मैं और कार भाव प्रत्यय है तो मैं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं सो रहा ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं नहीं ये अहंकार करण के ही द्वारा ये हमें अनुभूति होती है अपने स्वत्व की अनुभूति ये चीज अलग हो गई लेकिन यहां जो चित्त शब्द है इस चित्त शब्द में संस्कार का धारण करने वाला है ये स्मृति वृत्ति भी इसी की मानी गई है जबकि स्मृति के लिए अलग से चित्त को बोलते हैं जब चार अंतकरण बोलेंगे तो मन का अर्थ क्या करते हैं तर्क वितर्क करने वाला है संकल्प विकल्प करने वाला और बुद्धि को क्या बोलते हैं निश्चया निश्चय कराने वाली है अध्यवसायो बुद्धि सांख्य का सूत्र भी आएगा और चित्त को क्या बोलते हैं स्मृति को धारण करने वाला जहां से स्मृतियां उठती हैं हम्म स्मृत्याम या वित्त बनेगा नहीं उससे लेकिन स्मृति का जो भंडार है उसको चित्त बोलेंगे अलग अलग अंतकरण बोलेंगे तब लेकिन यहाँ जो जैसे विषय सामने आएंगे आगे आगे तो वहां पर संस्कार भी आ गए स्मृति वृत्ति भी आ गई और उन सबका आश्रय चित्त माना जा रहा है तो चित्त शब्द से यहां पर मन बुद्धि और स्वयं चित्त है इनकी सारी शक्तियां जो जीव की तीन शक्तियां हैं ये मन बुद्धि और चित्त सोचना विचार करना तर्क वितर्क करना, याद करना ये सारा सब कुछ ये पूर्ण चित्र शब्द से कहा गया है कार्य तो की दृष्टि से ये बंटवारा है ना आत्मशक्ति हाँ, हाँ कार्य की दृष्टि से ही है, से वैसे है तो ये हाँ लेकिन सांख्य में जहाँ प्रारंभ कहा गया है कि साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृत महान तो वहां जो महत् शब्द है बुद्धि है वास्तव में वहां महत्व शब्द बुद्धि है और आगे जब अहंकार से ग्यारह इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है वहां चित्त का नाम तो नहीं है वहां मन का नाम है चित्त का नाम नहीं है तो यह तात्पर्य है तो इस तरह से कहीं भी चित्त शब्द आएगा तो हम अंतकरण में मन बुद्धि ये तो ले ही लेंगे है? और चित्त तो है ही शब्द उसमें और कहीं कहीं स्वयं ही ये सूत्रकार भी और भाष्यकार भी जैसे मानो सूत्र में आ गया चित्त शब्द भाष्यकार उसका मन कहकर के अर्थ कर रहे हैं और स्वयं भाष्यकार एक ही अर्थ करते समय एक ही सूत्र का कहीं चित्त बोल देते हैं कहीं बुद्धि बोलते हैं कहीं मन बोलते हैं तो ये स्वयं बता रही अंतर्साक्षी कि सभी का यहां पर ग्रहण है अब यहां पर चित्त के स्वरूप बताते हैं थोड़ा सा क्योंकि चर्चा इस पर अधिक होनी है कि चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम चित्त कैसा है गुणम चित्त है उद्देश्य त्रिगुणम है विधेय तो चित्त कैसा है त्रिगुण है अब त्रिगुण गुण शब्द क्या है ये तो गुण कहते हैं सत्व रजस तमस हम्म गुण और द्रव्य सुने हैं गुण द्रव्य, द्रव्य द्रव्य बोलते हैं ना द्रव्य गुण कर्म इस प्रकार से तो यहां गुण शब्द से सत्व रजस और तमस लेकिन यहां एक शंका उठेगी अगर किसी ने थोड़ा दर्शनों का स्वाध्याय किया होगा सामान्य रूप से तो गुण और द्रव्य अलग अलग होते हैं और गुण द्रव्य के आश्रित होता है गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता ये सभी को पता होगा गुण हमेशा जैसे कोई वस्त्र है सफेद तो सफेद वस्त्र में सफेदी ये क्या है गुण उसका शुक्लत्व धर्म ये गुण हो गया क्या उस वस्त्र में से सफेदी को हम बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। वस्त्र बना रहे जो कहते हो अग्नि में से सारी उष्णता निकाल दी जाए अग्नि फिर भी बनी रहे नहीं। तो गुण हमेशा गुणी के आश्रित रहता है अब ये सारा संसार जो कुछ बना है ये किन से बना है सत्व रजस तमस् और इनको हमने कह दिया गुण तो गुण से सारा संसार बना पंचभूत बने ये पंचभूत क्या है ये सारे ये द्रव्य है या गुण है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब क्या है द्रव्य है या गुण है द्रव्य है, द्रव्य है। और रचना किनसे हुई इनकी सत्वस तमस से और वो है गुण तो गुण से द्रव्य बनता ही नहीं कभी आएगी ना उलझन गुण से द्रव्य की रचना नहीं होती गुण तो स्वयं द्रव्य के आश्रित है वो द्रव्य की रचना नहीं कर सकता द्रव्य से द्रव्य की रचना होती है तो इस तरह से सत्वज तमस भी द्रव्य है अब गुण से व्यवहार क्यों करते हैं इनका तो गुण का एक अर्थ और भी होता है सामान्य कहते हैं ना यह सामान्य व्यक्ति है यह विशेष व्यक्ति है सामान्य और विशेष है प्रधान और गौण ये आते हैं शब्द ये प्रधान है ये गौण है तो गौण का अर्थ क्या हो गया वही प्रधान नहीं है सामान्य है ये है ज्यादा महत्व तो नहीं है इसका पहली बार दूसरी बात यह है कि ये सारा संसार ये किसके लिए है परमात्मा के लिए या जीवात्मा के लिए या स्वयं प्रकृति के लिए जीवात्मा के लिए है अर्थात स्वयं के लिए नहीं है हमारी बात हो रही है स्वयं के लिए नहीं है किसी कमरे में हम गए खाट पड़ी हुई है बिस्तर बिछा हुआ है तकिया लगा हुआ है पूरा सजा हुआ है ये सब किसके लिए है कोई आ करके उस पर लेटेगा वो बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं है खाट खाट के लिए नहीं है किसी और के लिए है तो जो वस्तुएं मिल करके बनती हैं जो वस्तुएं कई पदार्थों के मेल से बनती हैं वो हमेशा दूसरे के लिए होती है ये सिद्धांत है ये सूत्र आएगा इसका सांख्य में संघत पुरुषस्य। ये सारा जो कुछ मिलकर के बना है सारा संसार ये ये किसके लिए है परार्थ दूसरे के लिए है हेतु क्या दिया उसमें संघत प्रार्थक क्योंकि ये मिल करके बना है संगठन हुआ है इसका और कौन कौन मिले हैं इसमें सत्व रजस और तमस वही तीन समस्या इन तीनों के मेल से अब किसमें कितना अनुपात है ये परमात्मा जाने हमारा विषय नहीं है ये क्योंकि हमें बनाना ही नहीं है संसार को जिसको बनाना है वो याद रखे किसमें कितना क्या मिलाना है हमें जो बनाना है वो हम ध्यान रखेंगे अपना तो संघत होने से ये सिद्धांत है कि जो वस्तु संघत होती है मिलकर के बनती है वो दूसरे के लिए होती है अब दूसरे के लिए जो होगा वो गौण है या प्रधान है दूसरे वो वो वो ही तो होगा? वो तो होगा प्रधान प्रधान रहा वो तो किसी और के लिए है है साइकिल या साइकिल को चलाने वाला प्रधान है साइकिल का प्रयोग करने वाला वो प्रधान कहलाएगा मकान प्रधान नहीं है मकान में रहने वाले वो प्रधान है और देख लेना प्रधान जी कहां रहते हैं अपने अपने गाँव में तो प्रधान है जीव हम्म, और ये सारा संसार हो गया गौण अब अब ये मूल सामग्री संसार की वो है सत्व रजस तम, तमस, इसलिए इनको गुण शब्द से बोलते हैं ठीक है ना आ गया समझ में तो सत्व रजस और तमस अब इनके अपने अपने धर्म है में ये सत्व में बना ये, तो फिर ये प्रधान के कारण ये जो है ये गुण माना गया कि की कारण समान कारण प्रधान तो किसी और है? के लिए होने के कारण से किसी और के लिए होने के कारण से ये गुण है, गुण है। तो यहाँ गुण का अर्थ बोल नहीं है जो कणाद बोल रहे हैं है? कि जहाँ उसका लक्षण दिया हुआ है कि जो द्रव्य में रहता है, है? जिसमें क्रिया नहीं होती है ऐसा उसको गुण नहीं कहा गया यहाँ पर यहाँ गुण का अर्थ है अप्रधान दूसरे के लिए होना तो समय तो हमारा हो गया है अब इसको यही विराम देते हैं और खूब चिंतन किया करो जो बात बताई जाती है उसमें शंकाएं उठाया करो शंकाएं उठाओगे तो मैं और विस्तार से बताऊंगा नहीं तो जल्दबाजी होगी और बहुत सी बातें रह जाएंगी क्योंकि जब किसी की प्यास लगती है तो पानी पिलाने वाले को अधिक आनंद आता है और प्यास लगी नहीं है मैं पानी पिला रहा हूँ तो सकता है मैं पानी जल्दी पिला के भाग जाऊ यहाँ से हो सकता है कि मैं आपको नहीं दे किसी में प्याज हो, हो जाएगा चिंता मत करो खत्म नहीं होगा पानी इतना भंडार है की सारे पी लेंगे पूर्ण मदह पूर्ण पूर्ण पूर्ण उद्य पूर्ण से पूर्ण मादा वो रहेगा पूर्ण ही फिर भी पूर्ण ही बचा रहेगा जब शांत का प्रयोग करता है ध्यान के लिए जो है नहीं हाँ, आ, वो ध्यान मना हाँ ध्यान मना हाँ वो समाधि असंप्रज्ञात का है वो, वो कभी विषय भर उठाएंगे वो सम्प्रजात समाधि के लिए चलिए प्रणव ध्वनि